माता्रोत्रो सर्वं चर्वा सर्गमोपनिषद ब्रह्म निरा सां परिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र तक विचार हुआ द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ है क्योंकि अवयव संबंधी की अपेक्षा समस्त शाम की उपासना अच्छी होती है ऐसा कहा था तो आगे बोलते हैं लोक में भी ऐसा कहते हैं जो शाम होता है उसको अच्छा मानते हैं शाम शब्द कहता है साधु शाम बोलते आगे बोलते हैं तदुतायनमु तदुत्ता सप्तमी अर्थ में तत्पथमात है विभुत का है तत्व तत्व स्थिति में उतक का अर्थ विकल्प के लिए उतर कहा गया साधु भाव और असाधुभाव को दिखाना है इसके लिए लोग कहते हैं साधु और असाधु के विषय में बोलते हैं शाम और असाम शब्द का प्रयोग करते हैं कहा सामना एनम उपागात ऐसा कहते हैं लोग साधु भाव से इसके पास गया ऐसा एनम इसके पास ामने कोई राजा है या सत्पुरुष को है उनके पास सामना एनम उपाघात साधु भाव से इसके पास गया ये व्यक्ति ऐसा बोलते हैं माने सामना एनम उपाघात का क्या अर्थ निकलेगा कहते हैं साधुना एन उपाघात इतने बता रहा उसने ही कहा है यही कहते हैं जिसको सामना एनम उपाघात बोलते हैं उसका अर्थ होता है साधुना एवसाधुभाव से इसके पास गया ऐसा लोक में कहते हैं और असामना एनम उपाघात ये भी बोलते हैं असाधु भाव से गया इसके पास असामना ये नागा ना इसके पास गया ये शत्रु भाव से गया असामना भाव से नहीं गया ऐसे जो असामना ये नम उपाघ आदि का अर्थ होता है असाधुना पागा बता यही कहा उसने असाधु भाव से गया अक्षर अच्छा। शोभन बातचीत होता है साम शब्दाने शुभ शुभ लेकर के नहीं गया अशुभ लेकर के गया इसका टीका भी कहते हैं किम पुनर् एवं विवेक करने कारण साम और असाम का विवेक करना चाहिए कहा था पूर्व तो विवेक करने के क्या प्रयोजन होगा कहा किम एवं विवेक कर कारण करने कारण विवेक करने में कारण क्या है तो कहा तत् तत्र तत्श मंत्र में उसका तत्र तो तत्र इत्यादि का राष्ट्र में कहते हैं एवं ऐसी स्थिति में जब विवेक करते हैं लोग विवेक करते हैं साधु असाधु विवेक करने उत आहु साधु और असाधु के विवेक करने में विवेचन करना अलग अलग करने में उतर अभी आहु मान इसमें विवेक करने में विकल्प करके रहते हैं लोग कहा क्या विकल्प करते हैं तो कहा लोग ऐसे विकल्प करते हैं सामना एनम राजानम सामन दंबा उपागत उपगतवान ऐसा बोलते हैं साधु भाव से सामन शब्द का तृतीया था साधु भाव से एनम ये नम करता राजा नम सामंतम बा या तो राजा के पास गया साधुभाव से अथवा कोई सज्जन पुरुष के पास गया दो में से कोई एक हो सकता है तो उपाघात माने उपागत बार ये व्यक्ति ऐसा गया साधुभाव से गया यह अर्थ होता है सामना ये नम उपाघात करता कौशल कौन है जाने वाला कहते हैं यह तो असाधुत्व प्राप्ति आशंका सब जिसके ऊपर में असाधुत्व प्राप्ति की आशंका थी उसके लिए कहा गया सामना एनम उपाघात साधु भाव से गए व्यक्ति सोबना शोभनाभिप्रायण साधुना एनम उपाघात देते वत् तत्र आहुर्लौकिका उस विषय में साधुना एनम उपाघात का कर शोभनाभिप्राय अच्छे अभिप्राय लेकर के गया है उसके पास ऐसा कहते हैं शोभन अभिप्रायण शोभन अभिप्राय अच्छा अभिप्राय साधु अभिप्राय से साधुना एनम उपाघात देते वत् तत्र आहुर्लौकिका उस विषय में लौकिक लोग यही बोलते हैं क्यों साधु भाप गया क्यों कहते हैं राजा आदि के कहते हैं बंधनादि असाधु कार्य तब कहते हैं जब वहां गया तो बंधनादि जो असाधु कार्य हो देखा नहीं गया तब कहते साधु भाप से गया नहीं तो बंधन मिलता उसको खतगड़ी आदि लग जाती असाधु भाप गया होता तो राजा के पास तो बंधनादि जो असाधु कार्य है अशुभ कर्म है उसको न देखते हुए ऐसा बोलते हैं साधुना ये न साधु भाव से गया ऐसा बोलते हैं लोग कहा इसके विपरीत क्या होगा कहते यत्र पुनर विपरीत विपरीत होने पर असाधु भाव से जब जाएगा विपरीत कार्य बंधनादि जब देखेंगे वहां जाने पर उसको दंडित किया जाता है जब तब लोग बोलतेगा यत्र पुनर्विपर्य विपरीत हो जाने पर असाधु भाव से जाने पर बंधनादि असाधु कार्यम पश्चन्ती जब विपरीत अवस्था में जो गया हुआ व्यक्ति होगा उसको बंधनादि जो असाधु कार्य देखते हैं लोग स्थिति में असामना असामनागात बोलते हैं असाधुभाव से गया तभी बंधन मिला उसको ऐसा कहते हैं असा, असामना एन्म बागात ऐसा बोलना उसका अर्थ होता है असाधुना एनु बाघात साधु भाव से अक्षर अच्छा, रूप से नहीं गया अशुभ रूप से गया था इसलिए बंधन मिला ऐसा कहते हैं ठीक है विकास विवेक करना उपाय भेद विकल्पार्थम उत ये उभत्र पदम ये जो उतम पद इसलिए है विवेक करना है साधु और असाधु का विवेक करना है विवेक करने में उपाय है विशेष है विवेक करना उपाय भेद विकल्पार्थम विवेक करने में जो उपाय विशेष है उसको विकल्प करने के लिए उत यदि उभयत्र पदम दोनों में उतर लगा हुआ है कहा सामना एनम इत्यादि जो सामना एनम उपाघात इत्यादि आया साधुना इत्यादि वाक्य से पौनरुक्त आया मंत्र में पहले सामना एनम उपाघात बोला फिर आगे जाकर के साधुना एनम एनम अर्थ तो वही है पुनरुक्ति क्यों पुनरुक्ति की शंका यही कहते हैं सामना एनम इत्यादि ना सामना एनम उपाघात इस वाक्य के, के साथ साधुना इत्यादि वाक्य से आगे जो साधुना एनम उपाघात वाक्य इसका पौनरुक्ति में आशंका पुनरुक्ति एक ही अर्थ बताने के लिए दू शब्द क्यों सामना एनम उपाघात साधना एनम उपागत एक ही अर्थ बताना है दो क्यों पुनरुक्ति इसका कर कहते हैं पुनरुक्ति नहीं है व्याख्या में व्याख्य भाव है तो सामना एनम उपाघात व्याख्यय था उसकी व्याख्या कर देते। समझ में नहीं आ रहा था जैसे घट कल बोल देते हैं घट को समझ में नहीं, नहीं आया तो कलश बोले में समझ आ जाता है तो वैसे यहां व्याख्यय होता है सामना एनम और व्याख्यान है साधना इनम उपाधार हो जाता है ऐसा करने व्याख्यान तो व्याख्य भावात नहीं या व्याख्यान व्याख्य भाव है व्याख्या होता है व्याख्या करने योग्य है साधना इनम उपाघात थोड़ा कठिन है समझ में आना मुश्किल पड़ा इसलिए सरल करने की बोल दिया साधना इनम उपाघार तो व्याख्यान है उसका इसलिए पूर्ण रुपि नहीं है कहा इसलिए शोभना इत्यादि कहा शोभना विप्रायण साधु साधुना एर उपाघात उसका अर्थ यही होता है सामना एरम उपाघात का शोभन अभिप्राय उसका अभिप्राय अच्छा था उसके पास जाने का उस अभिप्राय से साधु साधुना साधु भाव से गया ऐसा अर्थ तो बंधनाधिकारी नहीं देखते तब कहते हैं कहा कि काम कहते शोभन कार्य दर्शन सती इतिया बता तत्र का व्याख्या है तत्र पद का अर्थ होता है शोभन कार्य दर्शने जब अच्छा काम दिखते हैं बंधनाधिकारी नहीं दिखता तब कहते हैं साधुना एनम उपाघात सामना एनम उपाघात यह अच्छा दृष्टि से गया था इसलिए बंधनादि नहीं मिला इसको ऐसा कहते हैं <क्कुँण> तत्र हेत्वंत्र उसमें दूसरा हित है होते हैं क्या देते हैं बंधनादि असाधुकारी वापस चंदगा असाधु कार्य यदि बुरा काम देखता वहां तब कहते हैं असाधुना एनम उपाघात बोलते लोग किंतु लो। बंदनादि नहीं मिला उसको राजा के पास अथवा किसी विशेष व्यक्ति के पास गया था वो तो उसने कोई दंडित नहीं किया उसको तब लोग बोलते हैं कि सामना एक इसके पास गया अच्छी दृष्टि से गया था अच्छा भाव से गया था इसलिए बंधनादि नहीं मिला ये कहते हैं असामना इत्यादि भी अर्थस्ट असामना का अर्थ भी ऐसा ही है कि अत्रीत विपरीत हो जाने पर जब बंधनाधिकारी देखते हैं कोई व्यक्ति गया उसको दंडित किया गया वहां ऐसी अन्य लोग बोलेंगे असामना असाधु भाव से गया था ये स्वम वृत्ति से नहीं गया था अशुभ वृत्ति को लेकर गया था इसलिए बंदर मिला इसको गलत ढंग से गया था ऐसा बोलते हैं लोग ये कहा आगे मंत्र है अथो तात्याहु तात्याहू सामरो बतेतीवती साधु बतेती साधु पतेहू असाते साधुपति कलाहु अभी और भी है लोग में ऐसे भी चर्चा करते हैं लोग अथा अनंत मैंने विकल्प है, अभी। है। लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं सामरों बता हमारा अच्छा हुआ लोग माने अस्मागम साम बता बता अनुकंपा खुशी की बात है हमारा अच्छा हुआ ऐसा बोलते हैं अच्छा काम होने पर लोग बोलते हैं हमारा अच्छा हुआ सामोह बता, बता अनुकंपा अर्थ है, व्य है भगवान सष्टी हुआ है असमाक हम लोगों का अच्छा होगा ऐसा कहते हैं लोग अच्छा के प्रयोग में करते हैं साम शब्द का प्रयोग कर जाते हैं लोग ये कहा यद साधु भगवती जब साधु कर्म होगा तो बोलेगा अच्छा हमारा हो गया बोलते हैं लोग सामो लो बताइए साधु पता इतने का तरा हुआ जो सामनोपता का अर्थ क्या है साधु पता अच्छा हुआ यही यही अर्थ उसने यही कहा हुआ होता है जो सामनोपता का अर्थ होता है साधु पता अच्छा काम हुआ हमारा यही तराव यही कहा और कभी कभी बोलते हैं खराब हो जाने पर असामोपता बोलते हैं हमारा खराब हो गया अशुभ हो गया असाम लोग मैंने असमाकम असाम बता की बात है यहां खेत दुख में बोलते हैं हमारा असाम हो गया माने अशुभ हो गया ऐसा कहते हैं लोग बोलते हैं ये यदि असाधु बहुत जब हो असाधु होगा जब अशुभ होगा तब ये शब्द बोलते हैं असामोहता ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं लोग जब असाधु होता है तो तो असामोहता करके क्या कहा उन्होंने कहते हैं असाधु पता ये इतने हो गया यही कहा उन्होंने अशुभ हो गया हमारा ऐसा बोला उन्होंने लोभ ने असम हमारा अशुभ हो गया ये कहा है ये कहा ठीक लगाते हैं गम्यम साधुत्म असाधुत्म चौवा स्वानुभवगम्यम तब परसे पूर्व मंत्र में कार्य के द्वारा जानने योग्य था साधु असाधु ऐसा कहा था किसी राजा के पास कोई व्यक्ति गया अथवा कोई शासक आदि के पास गया तो कार्य बंदनादि कार्य नहीं देखा दंडित नहीं किया उसको तब बोलते हैं सामना ए नागा अच्छी दृष्टि से गया था अच्छा अभिप्राय से गया था व्यक्ति तब तो बंदर आ जाए मिला ऐसा कहते है और असाधु तो कब बोलेंगे जब कोई व्यक्ति गया राजा आदि के पास दंडित हो गया वहां तब कहते हैं वो असामना ऐसा बोलते है भगतवान उपाघात बोलते हैं। ये कार्य के द्वारा दम्य था जान देव के था कार्य देखने पर बोलते थे लोग कार्य क्या देखना दंडित होना अथवा दंडित न होना एक कार्य देखा उसको देखने के बाद में सामना एनम उपाघात अथवा असामना एनम उपाघात ऐसा शब्द का प्रयोग करते थे पूर्व में कहा था पूर्व मंत्र में कार्य गम्य साधुत्म कार्य के द्वारा जानने की जो साधुत्व तो असाधुत्व है उसको कथन करके साधु तब कहा उसको जब दंडित नहीं हुआ तो साधु कहा दंडित हो जाए तो असाधु बोले कार्य था वो अनुमान से सिद्ध हुआ था तब कहा था स्वानुभव गमन तो अपना अनुभव गम्य भी है यह साधु असाधु हमारा अच्छा हुआ हमारा शुभ हो गया हमारा खराब हो गया ऐसा बोलते हैं स्वानुभव गम्यकारी है, गम्य नहीं प्रत्यक्ष है ये बताना चाहते हैं अतः इत्यादि इत्यादिवासी में कहा अथवा उत अभी आहू उ माना विकल्प है साधु असाधु विवेचन ये भी कहते हैं लोग स्वसंवेद्यम स्वसंवेद्य है हमारा अच्छा हुआ हमारा खराब हुआ या किसी को पूछना नहीं पड़ता हम सब जानते हैं इस बात को कार्यकम में नहीं सुवेद्य स्वसंवेद्य होता है कुछ वस्तु ऐसे है परसंभेद्य होता है दूसरे के द्वारा जाना जाता है जैसे घट सामने है तो घट को जानने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत होगी कोई चेतना होगा तो जानेगा नहीं तो नहीं जानेगा परसंभेद्य है दूसरे के द्वारा जाना जाता है किंतु तो हम अपने आप के लिए स्वसंवेद्य होते हैं अपने आप के विषय में कोई किसी को पूछता नहीं है मैं कौन हूं हाँ अध्यात्मा में जाने के बाद में शरीर होगी आत्मा हो पूछता हो अलग विषय है तो सामान्य रूप से छोटा बालक भी होगा मैं हूं करता है अपने आप के लिए किसी को पूछता नहीं मैं कौन हूं अगर पूछने जाए तो पागल बोलेंगे उसको मैं कौन हूं पूछता हो अपने को नहीं जानता हो पूछने गया तो वो क्या भ्रांत समझेंगे उसको भ्रमित समझेंगे तो स्वस्य होता है अपने विषय में स्वसंवेद्य होता है स्वयं जानता है अपने विषय दूसरे से जानने योग्य निर्देश सूर्य स्वयं प्रकाश है, है। अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता को तो स्वयं प्रकाश कहा जाता है वैसे स्वसंविद्य वस्तु तो कुछ होते हैं शुभ अशुभ के विषय में अपने आप में जो घटना करती है स्वयं जानता है वो पूछता नहीं मेरे को शुभ हुआ कि अशुभ हुआ कोई पूछेगा किसी को पूछने लगे तो पागल रहेगा शुभ स्वसंवेद्य है तो कार्यगम में तो साधु तो असाधु तो पूर्व मात्र में कहा किसी के पास कोई गया दंडित नहीं हुआ तो सामना एनम उपाघात बोल दिया माने साधु भाव से गया था ये। ऐसा कहा और जाने पर कुछ दंडित हो गया वो तो असामनायनम उपाघात बोल दिया कार्य को देख करके शाम और असाम शब्द का प्रयोग किया था पूर्व अभी स्वसंवेद्य तो पद लेकर के बोलते ही कहा था सिथ अथ उत उताओ ये भी कहते हैं लोग स्वसंवेद्यम साम स्वसंवेद्य को बताते हैं सामनो नो अस्माक बत वही अनुकंपा में है बड़ी खुशी की बात है हमारा अच्छा हुआ ऐसा बोलते हैं नो माने अस्माकम सष्ट है नष्ट आदेश हुआ है हमारा श्याम बत माने अच्छा हुआ शुभ हुआ ऐसा कहते हैं बत यदि अनुकंपा एंता बत शब्द अनुकंपा में होता है खेद अर्थ में होता है ये विशेषण बन जाता है किसके साथ लगा हुआ है जैसे महापंड और महामूर्ख महत् शब्द है एक तरफ महामूर्ख हो जाता है और एक तरफ एक निंदा में प्रयोग हो गया महत् शब्द और एक तरफ प्रशंसा में प्रयोग हो गया महापंडित और महामूर्ख किसके साथ लगा है कौन विशेष अर्थ जिसके साथ लगा होगा उसके आधार पर उधर चला जाएगा ऐसी स्थिति आ जाती है महामूर्ख में भी महोत्सव लगा है महापंडित में भी महोत्सव लगा है इधर प्रशंसा के लिए होगा स्तुति के लिए है और उधर निंदा के लिए है ऐसी स्थिति हो जाती है ये पता यहां पर एक खेद अर्थ में दुख अर्थ में है एक यहाँ अनुकंपा खुशी के अर्थ में है सामनो अस्माकं बत में अनुकंपा अनुकंपा करते हुए अपने पर खुशी खुशहाली मनाते हुए कहते हैं संबृतम इत्या हो साम अस्माकम संबृतम हमारा अच्छा होगा शुभ हुआ ऐसा कहते हैं साम शब्द का प्रयोग करते हैं शुभ होने पर उत्तम भवती इन्होंने जो सामा नो अस्माकं बत जो कहा क्या कहा होगा उन्होंने उनका कहा यही होता है क्या होता है यद साधु भवती साधु बताइए तदाहू कहा उत्तम भवती यही होगा यद साधु भवती जो अच्छा होता है तब बोलते हैं सामनो बता ऐसा बोलते हैं कहा साधु बतैतें वो तदाहू जो आ, सामनो अस्माकम पता का साधु बता यही अर्थ है सामो पता कहता साधु बता अच्छा हुआ हमारा अशुभ हुआ ये करना होता है इतनी जब अशुभ हो गया कोई घटना घटी अपने ऊपर अशुभ होने पर किसी को पूछता नहीं सुसमेत्य है वो स्वयं जान रहा है घटना घर में घट गई किसी को पूछने जाएगा ऐसा तो नहीं होगा सुसमवेद्य होता है अपने शरीर में पीड़ा है और पूछने जाएगा मुझे दर्द है क्या ऐसा पूछने जाए तो पागल जाएंगे सुसमेत होता है अपने शरीर संबंधी घटना हमें स्वयं मालूम है सुसमेत होता है तो विपरीत जब विपरीत होने पर अशुभ हो जाता है किसी कारण से उस स्थिति में विपरी जाते विपरीत हो जाने पर असामोता करते हमारा अशुभ हो गया ऐसा लोग कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव में बोलते हैं बातें कहा पूर्व में तो अनुमान से कहा था कार्य को देखकर कहा अभी प्रत्यक्ष बोलते हैं कहा यद तो असाधु भवती जो असाधु होता है तभी बोलते हैं कहा असाधु बता इत बता हूँ उसने असाधु बता बोलते हैं असामनोवता कहा था असाधु बता ये अब होगा कहा तस्मात साम साधु शब्द हो और एक अर्थत्व इससे क्या हुआ साम शब्द और साधु शब्द दोनों जैसे घट कलश पर्याय वाचक हो जाते हैं एक ही अर्थ का वाचक होते हैं इस प्रकार है साम शब्द साधु शब्द एकार्थक होते हैं साधु बोलो चाहे साम बोलो दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है तस्मात साम साधु शब्द हो और साम शब्द साधु शब्द दोनों का एकार्थत्व सिद्धम अर्थ एक ही हो जाता है ठीक टीका वे कहते हैं कार्य कार्या साधुत्वादि विवेक अनंतर एम शब्दार्थ पूर्व में कार्य से साधुत्व असाधुत्व की सिद्धि की थी या अथा माने उसके अनंतर उसके पश्चात या कार्य के द्वारा साधुत्वत्व असामत्व तो सिद्धि असामत तो होने के पश्चात यह शब्द का अर्थ मंत्र में भाषण से जो अथा है उसका अर्थ यह पूर्व में तो कार्य को देख करके कहा था साधु व साधु शब्द का प्रयोग किया गया था यहाँ स्वानुभव गम्य है जो अनंतर ऐसा सो स्वसंवेद्यम साधुत्व असाधुत्व सो स्वसंवेद्य क्या है साधुत्व असाधुत्व दोनों सो so, स्वसंवेद्य होता है अपने विषय में अपने शरीर के विषय में सुभासुख जो होगा वो सो सुवेद्य होगा स्वयं so, जानता है वो दूसरे को पूछना पुछ, नहीं जाएगा तो सो माना माने असाधुत्व से साधुत्व असाधुत्व स्वसंभ्य सो तब की बात कहा तथा साधुत्व स्वानुभव सिद्धम इत्यादत स्वानुभव सिद्ध अपने अनुभव से सिद्ध जो साधुत्व है उसको बताते हैं शाम सामनो अस्माकम बत नो माने अस्माकम साम बत अच्छी बात है हमारे लिए शुभ हुआ ऐसा कहते हैं शुभ हो गया बोलते हैं ठीक टीकाने कहा यह साधु इत्यादि वाक्य से पूर्व पूर्वेण पौनरुप्त वहा यहां भी पहले सामनोबत कहा सा, और आगे बोलते हैं साधु बत इत्यादि पुनरुप्ति होगी जो एक शब्द है जब पुनरुप्ति संग कहा एत इत्यादि वासी ने कहा था एतत्तम भवति। तो सामनो अस्माकं अस्माकत जो कहा जिन्होंने कहा उनका कहना यही होता है क्या होता है यद साधु भवति, जो साधु होगा अच्छा होगा तब तो सामोपतम होते हैं साधु बतु साधुवते ही कहा सामोवत का अर्थ साधु बता यही कहा अर्थ आया यद साधु इत्यादि वाक्य हो गए आगे असाम इत्यादि व्या <coughs> आसान वो बता इत्यादि बत शब्द खेद अर्थ में पहले बत शब्द खुशियी प्रशंसा अर्थ में थी अब के बार बत शब्द खेद अर्थ दुख अर्थ है अरे बड़े दुख की बात है क्योंकि ये विशेषण बन के आया है विशेषण किसके साथ लगा है जैसे महापंडित और महापुरख भाई मत शब्द ऐसा हो जाता है इसी प्रकार यहाँ बत शब्द जब असान के साथ लगेगा तो दुख दुख अर्थन करेगा बड़े दुख की बात है हमारा अशुभ हो गया दुख हो गया ऐसे बोलते हैं और अच्छे में लग जाएगा तो बता अनुकंपा अर्थ में खुशहाली बनाने के लिए होगा पता समा ये कहा बता इत्याहु संबंध बता यहां भी संबंध लगाने का किम तय उत्तम बहुत असावता का अर्थ क्या होगा असामवता का अर्थ क्या आएगा क्या कहा होगा उन्होंने तब तो कहा यद असाधु बहुत जब असाधु होता है तब ऐसा प्रयोग हैं जब अशुभ होगा तब ऐसा प्रवेश असाम हमारा असाभ हो गया ऐसा बोलते हैं साधु शब्द सोवन राची भी उत्तम को रहती है साधु शब्द का था सोवन अच्छा लोग में भी यह साधु बोलते हैं ना अच्छा व्यक्ति है लोगों के दृष्टि में इसलिए साधु कहा इसलिए साधु कहलाने वालों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों के जो मान्य है कि अच्छा व्यक्ति एक तरीके आपको मान रहे हैं तो आपको भी उसी आदर्श को देने का प्रयास करना चाहिए ध्यान देना चाहिए उनकी दृष्टि आपके लिए साधु शब्द का साधु मान्य अच्छा व्यक्ति अच्छा ही कहते हैं तो आपको उसका पालन कर देगा पूर्णतया अभ्यास करना होगा यह ध्यान रखना चाहिए तो साधु शब्द शोभनवाची एकों को तो बसन साधु शब्द का अर्थ है अच्छा होता है ये ये कहा और प्रसंगार करते हैं तस्माद एक कहा था भाष्य में तस्माद साम साधु शब्द ही और एक अर्थ पर शो साम शब्द और साधु शब्द दोनों एक, एक ही अर्थ क्या है दो शब्द हैं जैसे घट कलश बोला जाता है एक ही के लिए प्रयोग कर लिया जाता है पर्यावाचक शब्द है साधु और शुभ साम शब्द भी ऐसे ही है ये बता दिया। आगे मंत्र है सद विद्वान साधु साम की उपास्ते अभ्यासो यदं साधवो धर्म आचगछेयु उपचल सायद विद्वान्धुषाई उपास्ते अभ्यासो यदं साधव धर्म आचगछेयु उपचलु साय यो कोई भी हो कोई जाति पाति आदि का नहीं जो कोई भी व्यक्ति हो च जो कोई भी हो वही यह जो भी हो एक तब विद्वान इस प्रकार जानने वाला साधु शब्द शाम शब्द एक होता है शोभनवासी होता है ऐसा जानने वाला व्यक्ति साधु शाम उपासधु शाम साधु साम साधु शब्द साम शब्द की जो उपासना करता है मन शोभन अर्थन होता है चिंतन करता है उपासना करता है अभ्यासोह एक एनम साधव धर्म आचगत शीघ्र अभ्यास होता क्षिप्र शीघ्र शीघ्र शिक माने प्रसिद्ध, प्रसिद्धि है शीघ्र ही यद एनम जो भी धर्म है एनम इस इस व्यक्ति को उपासक को साधवो धर्म जितने भी अच्छे धर्म है साधु धर्म अच्छे धर्म है सुगम धर्म है आग्छे यू चूंकि आ, आ जाते हैं सबके सब, सब धर्म पहुंच जाते हैं अच्छे धर्म आ जाते हैं सदगुण आ जाते हैं उसके और उपचनमे आकर के नम्रता से धर्म सारे के सारे उसके अनुयायी हो जाते हैं नम्रता से आते हैं उद्दमता से नहीं आते हैं अतः स साया कश्चित कोई भी व्यक्ति हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी जाति हो कोई भी गर्माश्रमी हो साया यह कश्चित साधु शाम ये साधुगुणपत शाम ये उपासना साधुगुण वाम उपासना करता है समस्तम साम साधुगुणपथ विद्वान समस्त शाम को साधुगुण समझने वाला व्यक्ति तस्य ये पलम उसके लिए फल होगा अभ्यास हो मान क्षिप्रम जहां प्रसिद्ध है अभ्यास होते क्षिप्र शीघ्र शिशु रही यदि क्रिया विशेषण जो धर्म होंगे जितने भी धर्म आग छ जितने धर्मों के आएंगे कहा क्रिया विशेषण एवं उपासक साधव इस उपास को साधु धर्म जितने नहीं है धर्म अच्छे अच्छे धर्म जो होंगे श्रुति स्मृति अविरुद्धा आपको अच्छा लगे ऐसा धर्म अच्छा नहीं श्रुति और स्मृति से अविरुद्ध धर्म होना चाहिए क्योंकि स्वधर्म धर्म से या पर धर्म भयावह रहा है अपना धर्म किसी कारण से गलत भी हो जाए गलत नहीं होता मान्यता होगी कि दूसरे का धर्म अच्छा लग गया पर धर्म अच्छा लगे अपना धर्म त्रुटि दिखाई दे त्रुटि तो नहीं आपको दिखाई दे फिर पर धर्म को बहन नहीं करना चाहिए स्वधर्म ही श्रेय पर होगा क्यों अपने धर्म को छोड़कर के पर धर्म जानने में अपने धर्म परित्याग का एक पाप दोष लगेगा एक अपराध और दूसरे धर्म स्वीकार करने का दूसरा अपराध दो अपराध तो है ही है उसमें अपना धर्म परित्याग का अपराध और दूसरे धर्म का स्वीकार का अपराध ऐसा कहा इसलिए अपने धर्म अपनाना चाहिए अपना धर्म ही होता है इसलिए साधुओं का अपना धर्म आत्मधर्म है उसी में रहना चाहिए परधर्म सही रूपी धर्म में नहीं जाना चाहिए गया तो पापी हो स्वधर्म निधर्म से यह पर धर्मो भैयावह है शोभन धर्म अच्छे धर्म जो होंगे उसका आते हैं स्मृति स्मृति अविरुद्धता का अपने मनमाना धर्म नहीं श्रुति और स्मृति से अविरुद्ध धर्म जो स्मृति में कहा गया धर्म स्मृति में कहा गया धर्म वो धर्म आचगछेयू मैंने आगछेयुश्चर आग वो धर्म आ, आ जाते उसमें आ जाएंगे और न केवल आगछेयू केवल आएंगे ही मात्र नहीं उदंड होकर के आए तो क्या करेंगे कहते नहीं उपचग में यू कहा उपनिवेश भोग्यत्व ने उपये वो धर्म सारे के सारे उसके विषय रूप से उपतिष्ट उपस्थिति होंगी धर्म की भोग्य रूप से यह एक अत शब्दार्थ भाष्य जो अत कहा साधु शब्द और साम शब्द एकार्थक है एकार्थक होने से यह अर्थ है तयोर एक वो दोनों का एकार्थता अत शब्द का उपासक में भी कौन होना जाए उपासक उसका विशेषाय बोले कोई भी हो जो समस्त साम को जान गुण विशिष्ट करके उपासना करता गया उपासना समस्तम कहा समस्तम साम साधु साधु गुण वाला जो समस्त साम है उसकी जो उपासना करने वाला है उसका यह फल है कहा क्या फल है तो अभ्यास वित्रम यीघ्र ही जो भी साधु धर्म है अच्छे धर्म है स्मृति स्मृति से अविरुद्ध धर्म उप्वास आते हैं वो भी कैसे रूप से भोग्य रूप से आते हैं किस रूप से विषय रूप से आते हैं यु इति यत आगछेयु त्षिप्रमेव ये क्रिया विशेषण ऐसा होगा जो यु जो होना है, आते हैं जो शीघ्र ही आएंगे ऐसा होगा क्षिप्रमेव ये क्रिया विशेषात्म ये यदि कर्तव्य पत्रकार कहीं होगा आगे मंत्र मंत्रगे लोकेशु पंचमदंसा उपाशीत पृथ्वी तरह प्रस्ताव अंतरक्षी आदिप्रति जोर्तिदन ऊर्ध लोकेशु पंचवृ हिंकार अग्नि प्रस्ताव अंतरिक्ष मुद्दी आदि प्रतिहारो गौर्धन ऊर्ध पांच प्रकार की शाम की उपासना शाम क्या है हिन्दूस है प्रस्ताव तीसरा है उदगीत चौथा है प्रतिहार पांचवा है निधन माने लोक दृष्टि से इनकी उपासना करें। पृथ्वी लोग हैं, तो लोक दृष्टि से उपासना करें वो भी कैसा लोग ऊपर यहां से ऊपर को जाना बाद में ऊपर से नीचे को आना ऐसे दिखाएंगे अभी ऊपर की तरफ चलना है ये बोलना चाहते हैं लोक एसुख पंच एकदम शाम लोक दृष्टि से पांच प्रकार की शाम की उपासना करें या कहें लोक की उपासना नहीं करनी है तत्त्व लोक दृष्टि से शाम की उपासना अहंकार आदि जो शाम है अहंकार प्रस्ताव उदगित प्रतिहार निधन उनकी उपासना लोकेशु लोक दृष्टि से लोकेशु के जो सप्तमी है प्रथमा में लाना लोक दृष्टि से पांच प्रकार की शाम की उपासना करें ये बोलना चाहते हैं उसके विभक्ति का विक्राम करके प्रथमा समझना लोगों की उपासना नहीं करनी है तत्त लोक दृष्टि से हिंकार प्रस्ताव उद्वेक प्रत्यार निधन ये पांच हैं इनकी उपासना कर शाम के अवय अभय सारे लोग तो पृथ्वी हिंकार बोलते पृथ्वी हिंकार है माने हिंकार हिंग जो में हिंग आएगा कार तो प्रत्यय है प्रभात कारक हिंकार माना हिंग जैसा जैसे बोलते अकार का अर्थ अ ककार का अर्थ क माने बर्व से कारा अप्रत्यय होता है औ, और अबर्व से कार लगाएंगे तो अकार है स्वार्थ में है अकार कार लगने से और ज्यादा नहीं हुआ आई अका ही आता है बोलो अकार बोलो एक चीज है दो नहीं होता वहां भिन्न नहीं होता ककार बोलो चाहे क बोलो एक ही हो क को ककार बोला जाता है और क बोला जाता है बर्वा कार बर्व से कार अप्रत्यय होता है स्वार्थ में होता है इसी प्रकार यहाँ हिंकार हिंग ऐसा तो हिंग हिंग ऐसे जो शाम होगा उसमें पृथ्वी दृष्टि करके उपासना करें लोक पृथ्वी दृष्टि करे कहा और प्रस्ताव जो शाम है उसमें अग्नि दृष्टि करें।, करें और उदगित जो शाम है उसमें अंतरिक्ष दृष्टि करें और प्रतिहार जो शाम है उसमें आदित्य दृष्टि करें उपासना और निधन जो शाम होगा देव दृष्टि करे स्वर्गदृष्टि करे उमें स्वर्गदृष्टि सेतना कले ये ऊपर के तर जाने के लिए लोक में और ऊपर से नीचे भी आंगे आगे जानेसना है ऐसा बताया भाष्य में का साधु दृष्टि विशिष्टा समस्ता सा उपाने प्रश्न आय तो कहते हैं कौन है वो साधु दृष्टि से समस्त शाम की उपासना कौन है तहानी पुनस्थानी कौन है वो साधु दृष्टि विशिष्टानी साधु दृष्टि विशिष्ट होकर के समस्तानी समस्त शाम की उपास्य उपासना होनी है कौन है वो शाम ये प्रश्न आई थी तो उत्तर देते हैं ईमानी तानी उच्चनते यही उपासना कही जाती है साधु दृष्टि समस्त शाम की उपासना बताई जाती है इत्यादि इत्यादि जो सब उपास्या बताया था अभी लोक दृष्टि से करना दो दो दृष्टि करना तो ये तो विरुद्ध होगा ये शंका आ गए नोकादिदृष्ट तानी उपास्याादि की उपासना किससे होनी लोकादि दृष्टि से और साधु दृष्टि तो साधु दृष्टि से भी होनी शोभन दृष्टि से भी होनी तो यदि विरुद्ध होगा दो दो दृष्टि करना है एक में गए, संग सिंत बोलते हैं मां ऐसी बात नहीं है क्यों साध्वर्थ से लोकाधिक कार्यु कारण से अंगत साध्वर्थस कारण जो कारण में साधुअर्थ विद्यमान है तो लोकाधिक कार्यो में कोई आया हुआ है साध्वर्थ कारणस्य लोकाधिक कार्यु अंगतत्वा लोकादि जो कार्य है उसमें साधुअर्थ जो कारण है वो अनुगत है कारण का धर्म कार्य में अनुगत होता है जैसे बिट्टी घट में अनुगत है तंतुपट में अनुगत है ऐसा होता है तो साधुअर्थ जो कारण है वो कार्य जो लोक है उसमें अनुगत है इसलिए कोई आपत्ति नहीं कहा जैसे मृदाधिपत घटादि भी जैसे बिट्टी घट में अनुगत है क्योंकि कारण है बिट्टी और घट है कार्य बिट्टी अनुगत है इसी प्रकार यहाँ भी साधु अर्थ जो कारण है उसका नाम कार्यकर्त है लोताजीगत है इसलिए कोई दोष नहीं आता ऐसा बताया साधु शब्द का बाच्यो अर्थो धर्मो ब्रह्म या साधु शब्द का अर्थ क्या होगा पूर्व मंत्र में जो साधु साधु कहा था साधु शब्द का बाच्य जो अर्थ होगा धर्म है या ब्रह्म है दो में से कोई एक है साधु शब्द का अर्थ धर्म या तो धर्म से जगत बनना है या ब्रह्म से जगत बनना है साधु शब्द का वाच्या होता है धर्म अथवा ब्रह्म साधुशब्दवाच्यो साधु शब्द का जो वाच्या धर्मो ब्रह्म वाता लोका